छांदोग्योपनिषद शाष्याय खंड छय अन्न आदि का सुख भाग ही मन आदि होता है दत्न सौम्य मध्यमानीसा हे तत्सवती मथे जाते हुए दही का जो सूक्ष्म भाग होता है वह ऊपर इकट्ठा हो जाता है वह घृत होता है दघन सौम्य मध्यमान यौमाड़ स ऊर्धिशतिभुजोर्धनीत भाव भवति। भवती सौम्य मथे जाते हुए दही का जो अणिमा सूक्ष्मांश होता है वह उर्ध्व समुदिती इकट्ठा होकर नवनीत रूप से ऊपर आ जाता है वह घृत होता है यथा दृष्टान्त जैसा कि यह दृष्टांत है एवमे खु सौम्यामान योलिमास उर्ध्व समुदिशति तन उसी प्रकार है सौम्य खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्म अंश होता है वह सम्यक प्रकार से ऊपर आ जाता है और वह मन होता है एवम खलु सौम्यासौनादे अशम से भुंजमसौधेना वायुसहितेन खजन मथ्यम से ऊर्जा समति तनोभवती मनो वजब सह संभू मन उपचिनोति उपचिनोतीत उसी प्रकार हे सौम्य अस्य भक्षण किए जाते हुए भात आदि अन्न का जो भाग होता है वह मथानी के समान वायु सहित द्वारा मते जाने पर ऊपर आ जाता है और वह मन होता है अर्थात मन के अवयवों के साथ मिलकर मन की पुष्टि करता है तथा अपाम सौम्यम पियमानसा उ समदिशती स प्राणो भवति हे सोम्य पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह प्राण होता है अपाम सोम्य नाम सौम्य पियमिमा स ऊर्ध समती साणो भवती हे सौम्य पिए हुए जल का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है वह प्राण होता है ऐसा आरुणी ने कहा एवमेव खूँ ठीक इसी प्रकार तेजस सौम्यामा स ऊर्धिशति स वाग भवती हे सौम्य भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म भाग होता है वह इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है सौम्य तेजसोस्य मानस्य योनिमा स ऊर्ध्व सम दिशती स हे में भक्षण किए हुए तेज का जो सूक्ष्म अंश होता है वह तो इकट्ठा होकर ऊपर आ जाता है और वह वाणी होता है अन्नमयम हि सौम्य मन आमय प्राण तेजोमयी वागती भूय एवं भगवान विज्ञापय विज्ञापित्व यथा होवाच इस प्रकार हे सौम्य मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाणी तेजोमयी है ऐसा अरुणि ने कहा तप सेकृत बोला भगवन् मुझे फिर समझाइए इस पर अरुणि ने कहा सौम्य अच्छा अन्नमि सौम्य मन आपोमय प्राणस्तेजोमयी वागि युक्त न्युक्तभिप्राय अतः तेजसोस्त तत्सव मनस्तमय नैकान्तेन मम निश्चयो जाता अतो भूज एव मां भगवान् मनसोन्नमयत्व दृष्टातेन विज्ञापयवीति तथा सौम्येती उच पिता हे सौम्य मन अन्नमय है प्राण जलमय है और वाक् तेजोमयी है इस प्रकार मेरा यह कथन ठीक ही है ऐसा इसका अभिप्राय है इस पर श्वेत ऋतु बोला आपके कथन अनुसार जल और तेज के विषय में तो भले ही सब कुछ ऐसा ही हो किंतु अभी तक मुझे इस बात का पूरा निश्चय नहीं हुआ कि मन अन्नमय है अतः हे भगवान मुझे मन का अन्नमय तो फिर दृष्टान्त द्वारा समझाइए तब पिता ने कहा सौम्य अच्छा इति इत छांदोगपनिषदि ष्टाध्याय ष्ठ भाष्यम संपूर्णम